श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव का कलकत्ता आगमन बलराम के मकान में एक दिन की घटना हम लोग उस समय कॉलेज में पढ़ते थे अतः सप्ताह में केवल एक या दो दिन श्री राम कृष्ण देव को देख आने का अवसर पाते थे एक दिन तीसरे पहर बलराम के घर पर आकर देखा कि दुमंझले का बड़ा कमरा लोगों से भरा हुआ है गिरीश चंद्र और काली श्री गिरीश चंद्र घोष और श्री कलिपद घोष बड़े उत्साह से गा रहे हैं धरो निताई, आमार प्राण जेनो आज रे के मन निताई मुझे धरो न जाने आज मेरा मन क्यों विकल हो रहा है घर में किसी तरह प्रवेश देखा प्रवेश कर देखा कमरे के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख्य श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं और समाधिस्थ हो गए हैं उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता और आनंद की अपूर्व हसी खिल उठी है दक्षिण चरण उत्थित और प्रसारित है तथा सामने बैठे एक सज्जन परम प्रेम से उस चरण को बहुत ही यत्न से अपने वक्षस्थल पर धारण किए हुए हैं श्री रामकृष्ण देव के पद प्रांत में जो इस प्रकार बैठा हुआ है उसके नेत्र बंद तथा मुख और वक्षस्थल अस्त्रधाराओं से प्लावित हो रहा है घर पूर्णतः शांत तथा और एक दिव्य आवेश का भाव सर्वत्र फैला हुआ था गान चलने लगा आमार प्राण जेनो आज करे रे के मन निताई। निताई जीव के हरिनाम बिलाते उठलो जे ढे प्रेमानंदी ते से तरंगे एखोन आमिभाषिय जाई निताई खत लिखे छी आपन हाते अष्ट सखी साक्षी ताते एखोन की दिए सुधीबो आमी प्रेमेर महाजन आमार संचित ध्वन फुराई लो तबू ऋणेर शोध ना हो लो प्रेमेर दाए एक खोन आमी बिकाइये जाई मेरा मन न जाने आज क्यों विकल हो रहा है निताई मुझे धरो नीताई जीव को हरि नाम बाँटने के लिए प्रेम नदी में लहरें उठने लगीं उस लहर में अब मैं बहता जा रहा हूँ निताई मैंने अपने हाथ से तमस्सुक आठ सहेलियां उसमें साक्षी हैं अब मैं उस ऋण को प्रेम के महाजन को कैसे चुकाऊं मेरा संचित धन समाप्त हुआ है तो भी ऋण का चुकता नहीं हुआ प्रेम के ऋण से अब मैं बिक जा रहा हूं गीत समाप्त होने पर श्री राम देव ने अर्धबाह्य दशा प्राप्त होकर सामने के व्यक्ति से कहा बोलो श्री कृष्ण चैतन्य बोलो श्री कृष्ण चैतन्य बोलो श्री कृष्ण चैतन्य इस ढंग से लगातार तीन बार उसे इस नाम का उच्चारण कराने के थोड़ी देर बाद श्री राम देव पुनः प्रकृतिस्थ होकर दूसरों से बातचीत करने लगे पूछने पर हमें बाद में मालूम हुआ था कि उस व्यक्ति का नाम नित्य गोपाल गोस्वामी है ढाका के किसी कॉलेज में अध्यापक हैं श्री रामकृष्ण देव की व्याधि का समाचार सुनकर उन्हें देखने आए हैं गोस्वामी महाशय बहुत ही भक्तिमान तथा सुंदर पुरुष थे।